ब्रह्मसूत्रशाकष्य हिंदी अनुवाद अध्या दूसरा अध्यायूसरा दूसरा सूत्र 28 से आगे अधिकरण पांचवाधिक सूत्र 28 से 32 सूत्र अठ्ठाईसवा उपलब्धे न अव उपलब्धे सूत्रार्थ अ विज्ञान से अतिरिक्त पदार्थों का अभाव न नहीं हो सकता उपलब्ध है क्योंकि विज्ञान से अतिरिक्त पदार्थों की उपलब्धि होती है। इस प्रकार का आश्रय लेकर समुदाय की अप्राप्ति और दूषणों के उद्भावित किए जाने पर अब विज्ञानवादी बौद्ध विवाद के लिए उपस्थित होता है किन्हीं मंदबुद्धि शिष्यों का बाह्य पदार्थों में आग्रह देखकर उनके अनुरोध से इस बाह्य प्रक्रिया की रचना की वस्तुता यह सुगत का अभिप्राय नहीं है उसे तो केवल एक विज्ञान ही अभिप्रेत है उस विज्ञानवाद में बुद्धियों में रूप से अंतस्थ होते हुए ही सब प्रमाण प्रमेय फल व्यवहार उपन्न होते हैं क्योंकि बाह्यर्थ के होने पर भी बुद्धि में आरूढ़ हुए बिना प्रमाण आदि व्यवहार नहीं हो सकते परंतु कैसे अवगत हो कि यह सर्वव्यवहार अंतस्थ ही विज्ञान से भिन्न बाह्यर्थ नहीं है उसका बाहर संभव न होने से ऐसा कहते हैं स्वीकार किया हुआ वह बाह्यर्थ परमाणु ही है अथवा तो उनका समूह स्तंभ आदि है उनमें परमाणु तो स्तंभ आदि ज्ञान के विषय नहीं हो सकते क्योंकि परमाणु प्रतिति रूप ज्ञान नहीं हो सकता और न स्तंभ आदि उनके समूह है क्योंकि उनका परमाणु से अन्य रूप से व अनन्य रूप से निरूपण नहीं किया जा सकता इसी प्रकार जाति आदि का भी प्रत्याख्यान करना चाहिए और भी अनुभव प्रत्येक विषय में पक्षपात है वह ज्ञान गत विषय के बिना नहीं हो सकता इससे ज्ञान में विषय का सारूप्य सादृश्य अवश्य अंगीकार करना चाहिए ज्ञान में विषय के सारूप्य का अंगीकार करने पर विषयाकार को ज्ञान से अवरुद्ध होने से बाह्यर्थ के सद्भाव की कल्पना व्यर्थ है और भी के नियम से विषय और विज्ञान का अभेद प्राप्त होता है क्योंकि उनमें एक एक, एक उपलब्ध न होने पर अन्य का उपलम्भ नहीं होता और यह स्वभाव भेद में युक्त नहीं है क्योंकि प्रतिबंध का कोई कारण नहीं है इससे भी अर्थ का अभाव है और यह स्वप्न आदि के समान समझना चाहिए जैसे स्वप्न माया मरिचुदक गंधर्व नगर आदि ज्ञान बाह्य अर्थ के बिना ही ग्राह्य और से होते हैं वैसे विषयक हो है। है। है। न होने पर ज्ञानों में वचित्र कैसे उत्पन्न होता है वासनाओं के वचित्र से होता है ऐसा कहते हैं क्योंकि अनादि संसार में बीजागुर के समान विज्ञानों और वासनाओं के परस्पर निमित्त नैमित कार्य कारण भाव से कार्यकार्र का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता और अन्वय और व्यतिरिक से यह भी अवगत होता है कि ज्ञान वचित्र वासना निमित्तक ही है कारण की स्वप्न आदि के आदि में अर्थ के बिना वासना निमित्तक ज्ञान वैचित्र को हम दोनों स्वीकार करते हैं किंतु वासना के बिना अर्थ निमित्तक ज्ञान वैचित्र को मैं स्वीकारता नहीं इससे भी बाह्य अर्थ का अभाव है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं ना भाव उपलब्ध है बाह्य अर्थ के अभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता किससे इससे इसकी उपलब्धि होती है। प्रत्येक ज्ञान में घट पट इस प्रकार बाह्य अर्थ उपलब्ध होता है उपलब्धमान अर्थ का अभाव नहीं हो सकता जैसे कोई भोजन करता हुआ भोजन साध्य स्वयं अनुभूयमान तृप्ति के होने पर ऐसा है कि मैं भोजन नहीं करता नहीं हो, वैसे ही इंद्रिय के संयोग आदि संबंध से, से बाह्य अर्थ को उपलब्ध होता हुआ मैं उपलब्ध नहीं करता और वह नहीं है ऐसा कहता हुआ पुरुष उपादेय वचन कैसे होगा पूर्व पक्ष में ऐसा नहीं कहता कि किसी अर्थ में उपलब्ध नहीं करता किंतु उपलब्धि से भिन्न उपलब्ध नहीं करता ऐसा कहता हूं ठीक तुम ऐसा कहते हो क्योंकि तुम्हारा मुख्य निरम है परंतु तुम युक्त नहीं कहते हो क्योंकि उपलब्धि उपलब्धि से भेद भी भी करना होगा कारण कि ऐसे ही ही अर्थ की होती है कोई भी उपल... उपल को स्तंभ और रूप से उपलब्ध नहीं करता किंतु स्तंभ और कुड्य आदि को उपलब्धि के विषय रूप से ही, से ही सब लोग उपल उपलब्ध करते हैं और इससे भी उसी प्रकार ही सब लोग उप उपलब्ध उपल करते हैं बाह्य अर्थ का प्रत्याख्यान करते हुए भी उसका ऐसा व्याख्यान करते हैं कि जो रूप है वह बहिर्वत अवभासित होता है। वे भी सर्वलोग प्रसिद्ध भासमान संवित को उपलब्ध करते हुए और की कामना करते हुए बहिर्वत इस प्रकार वत का प्रयोग करते हैं नहीं तो बहिर्वत ऐसा क्यों कहते हैं विष्णु वंध्या पुत्र के समान प्रतीत होता है ऐसा कोई नहीं कहता इसलिए अनुभव के अनुसार तत्व को स्वीकार स्वीकार करने वालों से पदार्थ है, है, है। ऐसा करना न कि अवभासित होता परंतु बाह्य अर्थ के असंभव होने से बहिर्वत अवभासित होता है ऐसा निश्चय किया गया है यह निश्चय ठीक नहीं है क्योंकि प्रमाण की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति पूर्वक संभव और असंभव का निश्चय किया जाता है न कि संभव और असंभव पूर्वक प्रमाण की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति का प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से एक प्रमाण से भी जो उपलब्ध होता है उसका उसका नहीं होता यहाँ तो स्वभाव के अनुसार सब प्रमाणों से उपलब्धमान बाह्य अर्थ का व्यतिरिकेद और अव्यतिरिक अभेद आदि संकल्पों से असंभव है यह किस प्रकार कहा क्योंकि बाह्य अर्थ की उपलब्धि होती है ज्ञान में विषय के सारूप्य होने से विषय का नाश नहीं होता किंतु विषय के न होने पर विषय का सारूप्य नहीं हो सकता विषय की बाहर उपलब्धि होती है एतव और विषय का उपाय पेय भाव उपायोपाय पेय भाव हेतुक है अभेद हेतुक नहीं ऐसा स्वीकार करना चाहिए और भी घटक ज्ञान पटक ज्ञान इसमें घट पट विशेषणों का ही भेद का भेद का नहीं है, जैसे इसमें शुक्लत्व और कृष्णत्व का ही भेद है, गोत्व में भेद नहीं है एक का दो से भेद सिद्ध होता है और एक से दो का भेद सिद्ध होता है इससे अर्थ और ज्ञान का भेद है उसी प्रकार घट ज्ञान और घट स्मरण इसमें भी समझना चाहिए यहाँ पर भी विशेष विशेष ज्ञान और स्पर्शन का ही भेद है विशेषण घट का नहीं जैसे क्षीर गीर इसमें विशेष गंध और रस का ही भेद है वैसे विशेषण क्षीर में भेद नहीं है और भी स्व संवेदन ही उपक्षीण पूर्व उत, और उत्तरकालिक उत्तरकालीन दोनों विज्ञानों का परस्पर ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं हो सकता इससे विज्ञान भेद की प्रतिज्ञा क्षणिकत्व आदि धर्म की प्रतिज्ञा स्वलक्षण सामान्य भाव, अविद्या संसर्ग से सदा सदस्य और बंध मोक्ष आदि स्वशास्त्रगत प्रतिज्ञा उनकी हानि हो जाएगी किंच जा विज्ञान विज्ञान इस प्रकार स्वीकार करते हुए तुमसे स्तंभ कुड्य इस प्रकार का बाह्य अर्थ क्यों स्वीकार नहीं किया जाता यह कहना चाहिए यदि कहो कि तो अर्थ का भी अनुभव होता ही स्वीकार करना है।, कहो से के समान है, अनुभव का होता है उस प्रकार बाह्य अर्थ के अनुभव में नहीं आता तो अग्नि की तो अग्नि अपने को जलाती है इसी के समान अपने आत्मा में अत्यंत विरुद्ध क्रिया कर्म करतृभाव स्वीकार करते हो परंतु अपने से वस्तु से भिन्न विज्ञान में विज्ञान से बाह्य अर्थ अनुभव का विषय होता है ऐसे अविरुद्ध लोक प्रसिद्ध बात को तुम नहीं मानते हो ओ, तुमने अपने महान तुमने अपना महान पंडित दिखलाया अर्थ से अभिन्न होता हुआ भी विज्ञान स्वयं ही अनुभव का विषय नहीं होता है क्योंकि अपने में क्रिया का विरोधी है परंतु विज्ञान अपने से भिन्न से ग्राह्य हो तो वह भी अन्य से ग्राह्य होगा और वह भी अन्य से इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होती है ज्ञान को प्रदीप के समान अवभाषात्मक होने से ज्ञान के अन्य ज्ञान की कल्पना करने वाले अनुपन्न है अतः कल्पना अनर्थक होगी सिद्धांति परंतु ये दोनों शंकाएं ठीक नहीं है क्योंकि विज्ञान के ग्रहण मात्रा में ही विज्ञान के साक्षी के ग्रहण की आशंकाओं उत्पन्न न होने से अनवस्था की शंका नहीं हो सकती साक्षी और ज्ञान में स्वभाव के वैषम्य से उपलब्धता और उपलब्ध भाव उपन्न होता है कारण कि स्वयं सिद्ध साक्षी का प्रत्याख्यान नहीं होता और दूसरी बात प्रदीप के समान विज्ञान अन्य की अपेक्षा के बिना स्वयं ही प्रकाशित होता है इस प्रकार कथन करने वाले तुमसे विज्ञान अप्रमाणगम्य और, और अवगंता रहित है ऐसा कहना होगा जैसे शिलाधन के मध्य में स्थित सहस्त्र प्रदीप वैसे ही है परंतु विज्ञान के अनुभव रूप होने से हमारा अभिमत पक्ष तुमने स्वीकार कर लिया सिद्धांती ऐसा यदि कहो तो ठीक नहीं है क्योंकि नेत्र जिसका साधन है ऐसे अन्य ज्ञाता को प्रदीप आदि का प्रकाश देखने में आता है इससे विज्ञान में भी अवभाषत्व समान होने से अन्य अवगनता के होने पर प्रदीप के समान उसका प्रकाश है ऐसा अवगत होता है पूर्व पक्ष अवगनता साक्ष्य की स्वयं सिद्धता का समर्थन करते हुए और अनेकत्व आदि विशेष स्वीकार किए जाते हैं अतः प्रदीप के समान विज्ञान भी अन्य से अवगम्य है ऐसा हमने सिद्ध किया है सूत्र उनतीसवा वैधर्म्यादिवत वैधर्म्याम विज्ञान और जागृत के बाधित और अवधिधिवत स्वप्न आदि के दृष्टान से जागृत ज्ञान निराधार नहीं हो सकता भाष्यर्थ स्वप्न आदि ज्ञानों के समान जागृत विषय स्तंभ आदि ज्ञान भी बाह्य अर्थ के बिना ही होने चाहिए क्योंकि दोनों ज्ञानों में आदि के समान नहीं हो किससे? इससे दोनों में वैधर्म्य में है स्वप्न और जागृत अवस्था में ज्ञानों में वैधर्म है पुनः वह वैधर्म क्या है हम कहते हैं बाध और अबाध है क्योंकि स्वप्न अवस्था में उपलब्ध वस्तु जागृत पुरुष को बाधित होती है कि मुझे जो महाजन समागम उपलब्ध हुआ था वह मिथ्या है मुझे महाजन समागम हुआ नहीं मेरा मन निद्रा से ग्लानियुक्त हुआ जिससे यह उत्पन्न हुई इस प्रकार माया आदि में भी यथा योग होता है परंतु जागृत में उपलब्ध स्तंभ आदि वस्तु किसी भी अवस्था में इस प्रकार बाधित नहीं होती और भी जो स्वप्न ज्ञान है वह स्मृति है और जागृत दर्शन उपलब्धि अनुभव है जैसे इष्ट पुत्र का स्मरण करता हूँ उपलब्ध नहीं करता स्मरण करना चाहता हूँ इस प्रकार स्मृति और उपलब्धि में अर्थ विप्रयोग और संप्रयोगत्मक प्रत्यक्ष रूप से भेद स्वयं अनुभव होता है ऐसा वैधर्म्य सिद्ध होने पर दोनों का अंतर स्वयं अनुभव करने वाला तुमसे यह नहीं कहा जा सकता कि जागृत तो उपलब्धि मिथ्या है उपलब्धि होने से स्वप्न उपलब्धि के समान बुद्धिमानों से अपने अनुभव का अपलाप करना युक्त नहीं है अनुभव के साथ विरोध प्रसंग के भय से जाग्रत प्रत्यय को स्वयं निरालता अग्नि उष्ण अनुभ अनुयमान होने पर जल के साधन में से शीतल नहीं हो जाएगी स्वप्न और जागृत प्रत्यय का वैधर्म तो दिखलाया गया है सूत्र तीसवा भावोप न भाव अनुपलब्धे अनुपलब्ध है तुम्हारे मत में बाह्य अर्थ की उपलब्धि न न होने से न तद्जन्य वासना भी नहीं हो सकती बाह्य अर्थ के बिना भी ज्ञान विचित्र वासना के विचित्र से ही हो सकता है ऐसा जो कहा गया है उसका प्रत्याख्यान प्रतिहार करना चाहिए इस विषय पर कहा जाता है वासनाओं का अस्तित्व उपपन्न नहीं होता क्योंकि तुम्हारे मत में इस विषय पर कहा जाता है वासनाओं का अस्तित्व उपन्न नहीं होता क्योंकि तुम्हारे मत में बाह्य अर्थों की उपलब्धि नहीं है अर्थ की उपलब्धि से ही प्रत्येक अर्थ में अनेक प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती है अर्थों के अनुपलब्ध मान होने से विचित्र वासनाएं किस निमित्त से होंगी वासनाओं को अनादि मानने पर भी अंध परंपरा न्याय से व्यवहार रोपिनी प्रतिष्ठा रूप अनावस्था ही होगी इससे अभिप्राय की सिद्धि नहीं होगी वासना निमित्तक ही यह ज्ञान समूह है अर्थ निमित्त नहीं है इस प्रकार अर्थ का करने वाले ने जो अन्वय किया है ऐसा बिना वासना, वासना नहीं हो सकती किंच वासनाओं के बिना भी अर्थ की उपलब्धि स्वीकार है और अर्थ की उपलब्धि के बिना वासना स्वीकार नहीं की जाती इससे यह अन्वय व्यतिरिक भी अर्थ का सदभाव ही प्रतिष्ठापित करते हैं अन्य भी वासनाएं संस्कार विशेष है और संस्कार आश्रय के बिना नहीं हो सकते क्योंकि व्यवहार में ऐसा देखा गया है तुम्हारे मत में सूत्र इकतीसवा क्षणिक सूत्रार्थ आलय विज्ञान को क्षणिक मानने से वह भी वासना का आश्रय नहीं हो सकता भाष्यर्थ जो आले विज्ञान की भी वासनाओं के आश्रय वासना काल वाला एक अन्वय कूटस्थ अथवा सर्वर्थ दर्शी के न होने पर देश काल और निमित्त की अपेक्षा से वासना के अधीन स्मृति और प्रत्यभिका आदि व्यवहार नहीं हो सकता किसी पुस्तक में वासनाधार वासनाधान स्मृति ऐसा पाठ भी है वासनाओं का आधान स्थापन और उसके अधीन स्मृति यदि आलय विज्ञान स्थिर स्वरूप हो तो क्षणिकत्व सिद्धांत की हानि होगी और विज्ञानवाद में भी क्षणिकत्व सिद्धांत समान होने से बाह्य अर्थवाद में क्षण क्षणिकत्व के अधीन उत्तरोत्पादे च पूर्व निरोधात इत्यादि इत्यादि जो दूषण उद्भावित किए हैं उनका यहाँ भी अनुसंधान करना चाहिए इस प्रकार प्रकारी पक्ष और विज्ञानवादी पक्ष ये दोनों वैनाशिक पक्ष भी निराकृत किए गए शून्यवादी तो सर्वथा प्रमाण विरुद्ध है इससे उसके निराकरण में आदर नहीं किया जाता सर्व प्रमाण सिद्ध इस लोक व्यवहार का कोई भिन्न तत्व स्वीकार किए बिना निषेध नहीं किया जा सकता क्योंकि अपवाद के अभाव में उत्सर्ग प्रसिद्ध है सूत्र बत्तीसवा सर्वथा सर्वथा सर्वथा अनुपपत्तेश्च सूत्रार्थ सब प्रकार से और होने से भी से से भी नहीं है बहुत करने से क्या प्रयोजन वह सब प्रकार से जो जो इस वैनाशिक सिद्धांत की उपपत्ति युक्त करने के लिए परीक्षा की जाती है क्यों त्यों सिकता कूप के समान विदीर्ण ही होता है इसमें हम कोई भी उपपत्ति नहीं देखते अतः वैनाक्षिक अनुपन्न है स्पष्ट किया है अथवा विरुद्ध अर्थ प्रतिपत्ति से ये प्रजा ये मोह को प्राप्त हो इस प्रकार प्रजा के प्रति अतिविद्वेश किया है इसलिए श्रेय अभिलाषी पुरुष पुरुषों से सब प्रकार से यह सुगत सिद्धांत अनादरणीय है ऐसा अभिप्राय है अधिकरण सूत्र सूत्र छत्तीस तैतीस नैकस्मिन सूत्रार्थ असंभवात्मस्मिन एक परमार्थ रूप वस्तु में असंभवात्रुद्ध धर्मों का संभव न होने से न वस्तु में अनेक रूपता नहीं है भाष्यर्थ सुगत का निराकरण किया गया अब जैन का निराकरण किया जाता है इनको जीव अजीव आश्रव संवर निर्जर बंध और मोक्ष इस प्रकार सात पदार्थ अभिमत है संक्षेप से तो जीव और अजीव नाम के दो ही पदार्थ है क्योंकि अन्यो का उन दोनों में यथायुग अंतर्भाव है ऐसा वे मानते हैं जीवास्तिका उद्लास्तिकाय धर्मास्तिका और और आकाश आकाशास्तिका ये पांच अस्तिका उन दोनों का यह दूसरा विस्तार कहते हैं अब सबके शा स्वशास्त्रों में परिकल्पित बहुत प्रकार के अवान्तर प्रबध्य का वर्णन करते हैं और सर्वत्र इस सप्तंगी नय नामक न्याय का अवतरण करते हैं स्यादस्ति कथंच है, स्यादस्त है। स्यान्नास्ति कथंच नहीं है कथंचित है और कथंचित नहीं भी है कथंचित अव्यक्तव्य है कथंचित है और कथंचित अव्यक्त भी है कथंचित नहीं है और कथनचित अव्यक्त भी है कथनचित है कथनचित नहीं है और कथनचित अव्यक्त भी है इसी प्रकार एकत्व और नित्य नित्यत्व आदि में भी इन सप्तंगी सिद्धांतों सिद्धांत की योजना करते हैं सिद्धांती इस विषय में हम कहते हैं यह जैन सिद्धांत युक्त नहीं है क्योंकि एक में संभव नहीं है एक धर्मी के एक ही समय सत्व और असत्व आदि विरुद्ध धर्मों का शीतलोशन के समान समावेश संभव नहीं है जो ये सात पदार्थ इतने और इस रूप वाले निर्धारित हैं, वे वैसे ही प्रकार के हो अथवा वैसे नहीं ही हो अन्यथा उस प्रकार के हो अथवा उस प्रकार के ना हो, ऐसा अनिर्धारित ज्ञान संचय के समान अप्रमाण ही होगा परंतु अनेक वस्तु अनेकात्मक है इसमें निर्धारित रूप से ही उत्पन्न हुआ ज्ञान संचय ज्ञान के समान अप्रमाण नहीं हो सकता हम कहते हैं कि ऐसा नहीं क्योंकि सब वस्तुओं में निरकुश अनेकत्व की प्रतिज्ञा करने वाले के मत में निर्धारण को भी वस्तुत्व के समान होने पर सियादस्ती कथंजित है और कथंजित नहीं है इस प्रकार विकल्प के प्राप्त होने से अनिर्धारणात्मक अनिर्धारण अनिर्धारणात्मकत्व ही होगा इस प्रकार निर्धारण करने वाले का और निर्धारण फल का पक्ष में अस्तित्व होगा और पक्ष में ना होने पर प्रमाणभ कर अनिर्धारित होने पर उपदेश करने में कैसे समर्थ होगा अथवा उसके अभिप्राय का अनुसरण करने वाले शिष्य उसके उपदिष्ट अनिर्धारित रूप अर्थ में कैसे प्रवृत्त होंगे परंतु अव्यभिचरित फल का निर्धारण होने पर उसके साधना ना साधनानुष्ठान के लिए सब लोग अनाकुलेह प्रवृत्त होते हैं अन्यथा नहीं इसलिए अनिर्धारित शास्त्र का प्रणयन करता हुआ मत्त और पंचत्व संख्या है अथवा नहीं है एक पक्ष में सर दूसरे पक्ष में न सत ऐसा न होगा इससे न्यून संख्यात्व अथवा अधिक संख्या प्राप्त होगा इन पदार्थों में अव्यक्तव्य संभव नहीं है यदि अव्यक्तव्य है तो नहीं कहे जाएंगे परंतु कहे जाते हैं। और अव्यक्त है अवधारित नहीं होते और उसी प्रकार उनका अवधारण फल सम्यक दर्शन है अथवा नहीं है एवं उसे विपरीत असम्यक दर्शन भी है अथवा नहीं इस प्रकार प्रलाप करता हुआ मत्तोन्मत्त पक्ष का होगा निश्चयात्मक पक्ष का न होगा स्वर्ग और अपवर्ग का पक्ष में भाव और पक्ष में अभाव होगा उसी प्रकार किसी पक्ष में नित्यता और किसी पक्ष में अनित्यता प्राप्त होगी इस प्रकार अवधारणा होने पर उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती अथवा अनादिजीव जीव तथा अनादि सिद्ध जीव आदि जिनका स्वभाव अपने शास्त्र में निश्चित किया है उनको उससे विपरीत स्वभाव होने का प्रसंग होगा एवं जीव आदि पदार्थों में से एक धर्मी में विरुद्ध धर्म सत्व आदि असत्व के असंभव होने से सत्व सत्व रूप एक धर्म में धर्म में में अन्य असत्व का का असंभव होने होने के कारण और कार का संभव न से यह आर्तमत असंगत है इस प्रकार सत्व और असत्व के निराकरण से एक अनेक नित्य अनित्य भिन्न और अभिन्न आदि अनेकांत अनेककारों का निराकरण हुआ समझना चाहिए सजनिक अणुओं से पृथ्वी आदि संघात उत्पन्न होते हैं ऐसी जो कल्पना करते हैं उसका तो पूर्व अणुवाद के निराकरण से निराकरण हो जाता है उसके निराकरण के लिए पृथक नहीं किया जाता सूत्र चौतीसवा एवं चात्मा कार्य एवं, एवं आत्मा कारत्म एवं च आत्मा अकारत्म सूत्रार्थ एवं और इसी प्रकार जनमत में आत्मा आत्मा में अकारत्म परिचिन दोष भी प्रसक्त होगा इससे आत्मा घट आदि के समान अनित्य होगा भाष्यार्थ जैसे में, एक धर्म में विरुद्ध धर्मो सत्व और असत्व का और दोष प्रसक्त है और का भी दूसरा दोष प्रसक्त होगा कैसे ऐसे कि जीव शरीर परिणामत्व होने पर आत्मा अकृत्न असर्वगत परिचिन होगा इससे आत्मा को घट आदि के समान अनित्व प्रसक्त होगा शरीरों का अनिश्चित परिमाण होने से मनुष्य जीव मनुष्य शरीर परिमाण होकर पुनः किसी कर्म विपाक से हस्ती जन्म प्राप्त कर संपूर्ण हस्त शरीर को व्याप्त नहीं करेगा और चीटी को चीटी का जन्म पाकर पूर्ण रूप से चीटी के शरीर में नहीं समाएगा एक जन्म में भी कौमार यौवन वार्धक्य में यह दोष समान है पूर्व पक्षी परंतु जीव अनंत अवयव वाला है उसके वे ही अवयव अल्प शरीर में संकुचित होंगे और बड़े शरीर में विकसित होंगे यदि ऐसा हो तो पुनः जीव के उन अनंत अवयवों के एक देश का प्रतिघात होता है कि नहीं यह कहना चाहिए प्रतिघात होने पर तो अनंत अवयव परिचि देश में नहीं समाएंगे और अप्रतिघात होने पर भी एक अवयव देशत्व की उपपत्ति होने से सब अवयवों की प्रतिमा स्थूलता अनुपन्न होने से जीव को अणुमात्रत्व प्रसंग होगा और शरीर मात्र परिच्छिन्न जीव अवयवों के आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती ऐसा यदि कहो कि क्रम से शरीर प्राप्त होने पर कुछ जीवायव पास आ जाते हैं और अल्प शरीर प्राप्त होने पर कुछ जीवावय जीव अवयव दूर हो जाते हैं तो इस पर कहते हैं सूत्र नच पैंतीसवा नर्याद्या विकारादिभ्य नच नर्यात अभी अविरोधार्थ पर क्रमश अवयवों के हटने और प्राप्त होने पर भी न अविरोध है शरीर परिमाणत् का अविरोध नहीं है विकारादेभ्य क्योंकि सवयव होने से आत्मा में विकार आदि दोष प्रसक्त होंगे और आत्मा के अनित्य होने पर बंध और मोक्ष व्यवस्था बाधित होगी भाष्यर्थ और क्रमशः अवयवों के आने और जाने से जीव में देहगत परिणामत्व का अविरोध से उपादन नहीं किया जा सकता किससे किस विकार आदि दोषो का प्रसंग है अवयवों के आगमन और गमन से सर्वदा पूर्ण और अपक्षय होते हुए जीव का विकार अपरिहार्य होगा और विकार युक्त होने पर चर्म के समान उसे अनित्व तो प्रसक्त होगा उससे बंधमोक्ष का स्वीकार होगा आठ प्रकार के कर्मों से परिवेष्टित संसार सागर में अवय आगम और अपर्मयुक्त होने से शरीर के समान अनात्मा होंगे उससे अवस्थित कोई अवयव आत्मा होगा वह यही है ऐसा उसका निरूपण नहीं, नहीं किया जा सकता किंच अन्यथ आते हुए इतने जीव अवयव कहां से प्रादुर्भूत होते हैं और जाते हुए किसमें होते हैं यह कहना चाहिए भूतों से आविर्भूत होंगे और भूतों में बिलिन होंगे ऐसा भी नहीं है क्योंकि जीव अभतिक है इस प्रकार जीवों के अवयवों का साधारण अथवा असाधारण किसी दूसरे आधार का निरूपण नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है किंचन ऐसा होने पर आत्मा का स्वरूप अनिश्चित ही रहेगा कारण कि आने और जाने वाले अवयवों का अनियत परिमाण है। इत्यादि के प्रसंग से क्रम से क्रम भी अवयवों का आगमन और गमन आत्मा में स्वीकार नहीं किया जा सकता है अथवा पूर्व सूत्रों के शरीर परिमाण वाले आत्मा को उपचित अपचित अन्य शरीर के प्राप्तन न होने पर अकृतना प्रसंग होगा इससे अनितता शंका होने पर पुनः क्रम से से परिमाण अनिश्चित होता है, है, तो भी जैसे जैसे स्रोत का संतान प्रवाह नित्य नित्य उस न्याय वैसे आत्मा नित्य होगा, अथवा में बौद्ध विज्ञान की अवस्थिति न होने पर भी उनका संतान नित्य है वैसे ही दिगंबर का संतान नित्य है इस प्रकार शंका कर इस सूत्र से उत्तर कहते हैं संतान के अवस्तु होने पर नैरात्म्यवाद प्रसंग होगा संतान के वस्तु होने पर भी आत्मा के विकार आदि दोषों का प्रसंग होने से इस पक्ष की अनुपपत्ति है सूत्र छत्तीसवा विशेषः च उभयनित्यत्वाद् अविशेषः अंत्यावस्थितोभ्यद विशेष अंत्यावस्थित उत्यवाद अंत्यावस्थित जीव परिमाण नित्य होने से उभयनवाद आदि और मध्यपरिमाण से ची प्रसंग होगा इससे अविशेषः तीनों परिमाणों में साम्य हो जाएगा अतः बौद्ध मत के समान यह मत भी अप्रमाणिक है और भावी जीव परिमाण को जैन नित्य मानते हैं, उसी प्रकार पूर्व के आदि और मध्य जीव परिमाणों को नित्यत्व प्रसंग होने से तीनों परिमाण समान हो जाएंगे यदि एक शरीर परिमाण के समान आत्मा होगा तो उसे अन्य स्थूल और सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति नहीं होगी अथवा अंतिम जीव परिमाण के अवस्थित होने से पूर्व अवस्थाओं में भी जीव अवस्थित परिमाण वाला ही होगा उससे समान रूप से सर्वदा ही जीव अणु अथवा महान स्वीकार करना चाहिए शरीर परिमाण वाला नहीं इसलिए बौद्ध मत के समान आर्त मत भी असंगत है अतः वह उपेक्षणीय है अधिकरण सातवा प्रत्यधिकरण सूत्र सैतीस सूत्र सूत्रार्थ पत्यु ईश्वर प्रधान आदि उपादानों का प्रेरक होने से जगत निमित्त कारण नहीं हो सकता असामंजस्या क्योंकि विषम सृष्टि में प्रवृत्त होने से से, से का चूत्रों में प्रकृति रूप से और अधिष्ठातु रूप से उभय स्वभाव ईश्वर को आचार्य ने स्वयं ही प्रतिष्ठापित किया है यदि यहाँ समान रूप से ईश्वर कारण त्र का प्रतिषेध किया जाए तो पूर्वोत्तर का विरोध होने से सूत्रकार परस्पर विरुद्ध वचन कहते हैं ऐसा प्रसक होगा इसलिए ईश्वर प्रकृति नहीं है अधिष्ठाता केवल निमित्त कारण है इस पक्ष का वेदांत विधित ब्रह्मिकव के विरोधी होने से यहाँ यत्न से प्रतिषेध किया जाता है वह वेद बाह्य ईश्वर कल्पना अनेक प्रकार की है कुछ लोग तो संख्य का आश्रय कर कल्पना करते हैं प्रधान और पुरुष का अधिष्ठाता ईश्वर केवल निमित्त कारण है प्रधान पुरुष और ईश्वर यह परस्पर विलक्षण है महाश्वर तो ऐसा मानते हैं कार्य कारण योग विधि और मोक्ष ये पांच पदार्थ दुखानदार्थ ईश्वर से पशुपाश जीवबंध के विनाश के लिए उपदिष्ट है पशुपति ईश्वर निमित्त कारण है ऐसा वर्णन करते हैं उसी प्रकार कोई वैशेषिक आदि भी कथनचित अपनी प्रक्रिया के अनुसार ईश्वर निमित्त कारण है ऐसा वर्णन करते हैं सिद्धांति इससे उत्तर कहते हैं पत्युरा सामंजस्या पति ईश्वर प्रधान और पुरुष का अधिष्ठातु रूप से जगत का कारण नहीं हो सकता किससे इससे कि असाम है पुनः वह असामजस्य क्या है मध्यम और उत्तम भाव से भिन्न भिन्न भिन प्राणियों को उत्पन्न करने वाले ईश्वर में राग द्वेष आदि दोषों के प्रसंग होने से हम लोगों के समान अनिश्वर तो प्रसक्त होगा यदि कहो कि प्राणियों के कर्मों की अपेक्षा दोष होने से दोष नहीं है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि कर्म और ईश्वर का प्रवर्त और प्रवर्तितुभाव होने पर अन्योन्याश्रय दोष प्रसंग होगा ऐसा नहीं क्योंकि वह अनादि है ऐसा यदि कहो तो ठीक नहीं क्योंकि वर्तमान काल के समान अतीत कालों में भी अन्योन्याश्रय दोष समान होने से अंध परंपरा न्याय प्रसक्त होगा और प्रवर्तना लक्षणा दोषा प्रवृत्ति के हेतुगत दोष है यह न्यायवेत्ताओं का सिद्धांत है वही भी दोष के बिना स्वार्थ और परार्थ में प्रवृत्त हुआ नहीं देखा जाता स्वार्थ में प्रयुक्त हुआ ही सब लोग परार्थ में भी प्रवृत्त होते हैं यह भी असामंजस्य असंगत है कारण कि स्वार्थ युक्त होने से ईश्वर में अनिश्वरत्व तो प्रसंग होगा ईश्वर को पुरुष विशेष स्वीकार गया है और पुरुष में उदासीन्य माना गया है यह असंगत है सूत्र और प्रेर्य प्रधान आदि के साथ प्रेरक ईश्वर के संबंध की अनुपत्ति होने से ईश्वर प्रेरक नहीं हो सकता भाष्यार्थ फिर भी असामंजस्य ही है क्योंकि प्रधान और पुरुष से भिन्न ईश्वर संबंध के बिना प्रधान और पुरुष का इशिता नहीं है इस संयोग रूप संबंध तो नहीं हो सकता कारण कि प्रधान पुरुष और ईश्वर सर्वगत और निरवय है एवं समवाय रूप संबंध भी नहीं हो सकता क्योंकि आश्रय आश्रयी भाव का निरूपण नहीं है उसी प्रकार कार्य अन्य कोई संबंध भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कारण की अभी तक कार्य कारण भाव ही असिद्ध है यदि कहो कि ब्रह्मवादी के मत में किस प्रकार होता है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि उसके मत में, में रूप संबंध उपपन्न है और ब्रह्मवादी तो आगम बल के कारण आदि का स्वरूप निरूपण करते हैं इसलिए उसके लिए यह नियम नहीं है कि यथादृष्ट ही अवश्य सबको स्वीकार करना चाहिए दृष्टांत बल से कारण आदि का स्वरूप निरूपण करते हुए पूर्व पक्षी को तो यथा दृष्ट ही सब स्वीकार करना चाहिए यह विशेष है यदि कहो कि प्रतिपक्षी को भी सर्वज्ञ प्रणित आगम के सद्भाव से आगम बल समान है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि आगम ज्ञान से सर्वज्ञत्व सिद्धि और सर्वज्ञत्व के ज्ञान से आगम सिद्धि इस प्रकार अन्योन्याश्रय प्रसंग है इससे सांख्य योगवादी की ईश्वर कल्पनायुक्त है इसी प्रकार वेद अन्य ईश्वर कल्पनाओं में भी यथा संभव सामंजस्य की योजना करनी चाहिए सूत्र सूत्रार्थ और ईश्वर रूपादि ही न प्रधान का प्रेरक न होने से निमित्त कारण नहीं हो सकता और इससे भी तार्किक, तार्किक परिकल्पित ईश्वर की अनुपत्ति है जैसे तुम्हारा जैसे कुमार मृतिका आदि को अधिष्ठित कर प्रवृत्त करता है वैसे ही परिकल्पित हुआ ईश्वर प्रधान आदि को अधिष्ठित कर प्रवृत्त करेगा परंतु इस प्रकार उपन्न नहीं होता क्योंकि अप्रत्यक्ष और रूप आदिहीन प्रधान ईश्वर का अधिष्ठय नहीं हो सकता कारण कि वह मृतिका आदि से विलक्षण है सूत्र चालीसवा कर्णव भोगिभ्य कर्णवत चेत न भोगादिभ्य सूत्रार्थ अप्रत्यक्ष होने पर जैसे जीव से प्रेरित होती है वैसे ही अप्रत्यक्ष प्रधान भी ईश्वर से प्रेरित हो जाएगा चेन्न तो यह युक्त नहीं है भोगादिभ्य क्योंकि ऐसा होने पर जीव के समान ईश्वर को भी भोगादि प्रसक्त होंगे ऐसा हो परंतु जैसे अप्रत्यक्ष रूप आदि रहित उद्भूत रूप आदि नेत्र आदि करण समुदाय को पुरुष अधिष्ठित करता है वैसे ईश्वर प्रधान को भी अधिष्ठित करेगा उस प्रकार भी नहीं होता क्योंकि के दर्शनते दर्शन, दर्शन ही समुदाय का अधिष्ठित्व तो अवगत होता है परंतु यहाँ ईश्वर में भोग आदि नहीं देखे जाते इंद्रिय समुदाय के साथ प्रधान का साम्य स्वीकार किए जाने पर संसारी के समान ईश्वर को भी भोग आदि प्रसक्त होंगे अथवा इन दो सूत्रों का अन्य रीते से व्याख्यान किया जाता है इस तार्किक परिकल्पित ईश्वर की अनुपत्ति है क्योंकि लोक में अधिष्ठान सहित सशरीर राजा राष्ट्र का ईश्वर देखा जाता है अधिष्ठान रहित नहीं अतः उस दृष्टान्त के बल से अदृष्ट ईश्वर की कल्पना करने वाले की इच्छा करने वाले को ईश्वर का इंद्रिय का आयतन कोई शरीर वरना होगा परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शरीर तो सृष्टि के उत्तर कालभावी है सृष्टि के पूर्व उसकी है होने पर ईश्वर नहीं हो सकता कारण कि लोक में ऐसा देखा गया है कर्णवच्चिन्ह भोगादिभ्या यदि लोक दर्शन के अनुसार ईश्वर का भी इंद्रियों का आश्रय कोई शरीर अपनी इच्छा से कल्पना करो तो इस प्रकार उपपन्न नहीं होता क्योंकि स्वशरी होने पर संसारी के समान भोग आदि प्रसंग होने से ईश्वर को भी अनिश्वर होगा सूत्र इकतालीसवा सर्वज्ञता वा अंतत्व असर्वज्ञता है कि नहीं प्रथम में संख्या और परिमाण होने से तीनों घटक घटकी समान विनाशी होंगे द्वितीय पक्ष में असर्वज्ञता ईश्वर में असर्वज्ञत्व सिद्ध होगा इससे महेश्वर सिद्धांत भ्रांति मूलक है इससे भी तार्किक परिकल्पित ईश्वर की अनुपत्ति है क्योंकि वही ईश्वर सर्वज्ञ और अनंत है ऐसा वे स्वीकार करते हैं और प्रधान अनंत है पुरुष अनंत है और परस्पर भिन्न ऐसा स्वीकार करते हैं संख्या अथवा परिमाण जानी जाती है अथवा नहीं जानी जाती दोनों प्रकार से दोष प्रसंग ही है क्यों पूर्व विकल्प में पूर्व विकल्प में तो यत्ता परिच्छिन्न होने से प्रधान पुरुष ईश्वर का अंतत्व अवश्य है कारण की व्यवहार में ऐसा देखा जाता है लोक में जो परिचिन पट आदि वस्तु है वह अंतमान देखी गई है इसी प्रकार प्रधान पुरुष और ईश्वर तीनों भी यत्ता परिच्छिन्न होने से अंतमान होंगे संख्या परिमाण तो प्रधान पुरुष और ईश्वर त्रय रूप से परिच्छिन्न है उनमें स्थित स्वरूप परिमाण भी ईश्वर से जाना जाता है है उससे अन्यों के भी मुक्त हो जाने पर संसार और संसारियों का अंतवत्व हो जाएगा और विकार रहित प्रधान पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए ईश्वर का अधिष्ठेय है तथा संसार रूप से अभिमत है उसके शून्य होने पर ईश्वर किसको अधिष्ठित करेगा अथवा किस विषय में सर्वज्ञत्व और और ईश्वरत्व होगा प्रधान पुरुष ईश्वर के इस प्रकार होने पर आदिमान होने का प्रसंग हो जाएगा एवं आदि और अंतमान होने पर शून्यवाद प्रसंग होगा यह दोष न हो इसलिए यदि प्रधान पुरुष और अपनी यत्ता ईश्वर से अवगत नहीं होती है इस द्वितीय विकल्प को स्वीकार किया जाए तो ईश्वर के सर्वज्ञत्व का स्वीकार का त्याग दूसरा दोष प्रसक्त होगा इससे भी तार्किक परिग्रहित ईश्वर कारणवाद असंगत है अधिकरण आठवाधिकरण सूत्र बयालीस से पैतलिस सूत्र बयालीसवा उत्पत्त्य संभव सूत्रार्थ वासुदेव से जीव की उत्पत्ति का संभव न होने से भागवतमत असंगत है। है, है, जिनको ईश्वर अनुपादाता अधिष्ठाता केवल निमित्त कारण रूप से अभिमत उनके पक्ष का निराकरण किया जा चुका परंतु जिनको प्रकृति एवं अधिष्ठान दोनों प्रकार के कारण रूप से ईश्वर अभिमत है अब उनके पक्ष का निराकरण किया जाता है परंतु श्रुति के आश्रय से भी इस प्रकार का ईश्वर प्रकृति और अधिष्ठाता रूप से पूर्व में निर्धारित किया गया है श्रुति अनुसारिणी स्मृति प्रमाण भी है ऐसी स्थिति है तो किस हेतु से इस पक्ष के निराकरण करने को इच्छा है कहते हैं, यद्यपि इस प्रकार का अंश समान होने से विसंवाद का विषय नहीं है तो भी अन्य अंश विसंवाद का स्थान है उस, उससे उसके निराकरण के लिए यह आरंभ है उस विषय में भागवत मानते हैं केवल एक भगवान वासुदेव ही निरंजन ज्ञान स्वरूप परमार्थ तत्व है वह अपने को चार प्रकार से विभक्त कर वासुदेह व्यूह रूप से संकर्षण व्यूह रूप से प्रद्युम्न व्यूह रूप से और अनिरुद्ध व्यूह रूप से प्रतिष्ठित है वासुदेव परमात्मा कहा जाता है संकर्षण नाम जीव है प्रद्युम्न नाम मन है और अनिरुद्ध नाम अहंकार है उनमें वासुदेव परा प्रकृति है और अन्य संकर्षण अधिकारी कार्य है इस प्रकार के उस भगवान परमेश्वर की अभिगमन उपादान ईज्जा स्वाध्याय और योग द्वारा सौ वर्ष पूजा कर क्षीण जीव भगवान को ही प्राप्त होता है उसमें जो यह कहा जाता है कि जो वह नारायण अव्यक्त से पर प्रसिद्ध परमात्मा सर्वात्मा है वह अपने से अपने को अनेक प्रकार अने के व्यूह अवस्थित है उसका निराकरण नहीं किया जाता क्योंकि स एक भवती वह एक रूप होता है तीन रूप होता है इत्यादि श्रुतियों से परमात्मा का अनेक प्रकार का भाव अधिकत होता है और जो भी उस भगवान का सदा अन्य चित्त से अभिगमन आदि रूप आराधन अभिप्रेत है उसका भी प्रतिषेध नहीं किया जाता है कारण की श्रुति और स्मृति में ईश्वर पर प्रसिद्ध है परंतु जो पुनः यह कहा जाता है कि वासुदेव से संकर्षण उत्पन्न होता है संकर्षण संकर्षण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध इस पर हम कहते हैं वासुदेव परमात्मा से संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है क्योंकि अनित्यत्व आदि दोषों का प्रसंग है जीव उत्पत्तिमान होने पर निश्चित अनित्यत्व आदि दोष प्रसक्त होंगे इससे इसका भगवत प्राप्ति रूप मोक्ष नहीं होगा क्योंकि कारण की प्राप्ति में कार्य का प्रविलय प्रसंग होगा ना आत्मा अश्रुत ही आत्मा उत्पन्न नहीं होता कारण की उत्पत्ति के प्रकरण में उसकी उत्पत्ति श्रुति नहीं है अभी तो इसके विपरीत श्रुतियों से उसकी नित्यत्वता अवगत होती है इस सूत्र में आचार्य जीव की उत्पत्ति का प्रतिषेध करेंगे इसलिए यह कल्पना असंगत ही है सूत्र तैतालीस व न च कर्तु कर्णम, कर्णम सूत्रार्थ चो और करतु कर्ता से कर्णम करण की न उत्पत्ति नहीं देखी जाती इसलिए जीव से मन की उत्पत्ति असंगत है और इससे भी यह कल्पना असंगत है क्योंकि लोक में कर्ता देवदत्त आदि से कुठार आदि कर्ण उत्पद्यमान नहीं देखे जाते भागवत वर्णन वर्णन करते हैं संकर्षण नामक कर्ता जीव से प्रद्युम्न संज्यकर्ण मन उत्पन्न होता है कर्ता से उत्पन्न उस मन से अनिरुद्ध संज्ञक अहंकार उत्पन्न होता है परंतु दृष्टांत के बिना इसका निश्चय करने में हम समर्थ नहीं हैं और न इस प्रकार की हम श्रुति करते हैं सूत्र चवालीसवाज्ञादि वि, भाव व तत्प्रतिषेध विज्ञादि भाव व तत्प्रतिषेध सूत्रार्थ विज्ञान आदि भावे वा संकर्षण आदि तीनों के वासुदेव के समान विज्ञान आदि अभाव अथवा भाव स्वरूप होने पर भी असंभव दोष का प्रतिषेध नहीं होता यदि ऐसा हो कि ये संकर्षण आदि जीव आदि भाव से अभिप्रेत नहीं है किंतु ये सब ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और तेज रूप ईश्वर संबंधित धर्मों से युक्त ईश्वर ही स्वीकार किए जाते हैं यह सब निर्दोष निर, और वासुदेव ही है। इससे ये उस उत्पत्ति के असंभव का अप्रतिषेध है यह उत्पत्ति का असंभव दोष अन्य प्रकार से प्राप्त होता है यह अभिप्राय है किस प्रकार यदि यह अभिप्राय हो कि परस्पर भिन्न ही ये वासुदेव आदि चार ईश्वर तुल्य धर्म वाले हैं इनमें एकात्मत्व नहीं है तो उससे अनेक ईश्वर कल्पना निष्फल है क्योंकि एक ही ईश्वर से ईश्वर कार्य सिद्ध हो जाएगा और एक ही भगवान वासुदेव परमार्थ तत्व है इस प्रकार स्वीकार करने होने से सिद्धांत के भी हानि है यदि यह अभिप्राय हो कि एक ही भगवान के ये चार व्यूह समान धर्म वाले हैं तथापि उत्पत्ति का असंभव ऐसा ही है क्योंकि अतिशय विशेष भेद भेदक्षण के अभाव से वासुदेव से संकर्षण संकर्षण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध की उत्पत्ति संभव नहीं है। कार्य कारण में अतिशय होना ही चाहिए जैसा मृतिका और घट में है अतिशय न होने पर यह कार्य है यह कारण है, है ऐसा नहीं हो सकता और पंचरात्र सिद्धांति वासुदेव आदि में से एकमय अथवा सबमय ज्ञान ऐश्वर्य आदि तारतम्य कोई भेद स्वीकार नहीं करते वासुदेव ही सब व्यूह निर्विशेष समान है ऐसा मानते हैं परंतु भगवान के ये व्यूह चार संख्या में ही अवस्थित न होंगे क्योंकि पर्यंत समस्त जगत ही भगवत व्यूह रूप से अवगत होता है सूत्र पैतालिस प्रतिषेधा चूत्रार्थ और परस्पर विरुद्ध कथन से भी यह मत असंगत है भाष्यार्थ इस शास्त्र में गुण गुणित गुण कल्पना आदि रूप अनेक प्रकार का विरोध उपलब्ध होता है क्योंकि ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज भगवान के गुण है वे आत्मा ही है भगवान वासुदेव ही है ऐसा देखने में आता है उसी प्रकार वेद विरोध भी है कारण कि चारों वेदों में परमेश्वर न मिलने के कारण शरण ने इस शास्त्र को प्राप्त किया अर्थात पंचरात्र की शरणली इत्यादि वेद निंदा का दर्शन है इससे सिद्ध हुआ की यह कल्पना असंगत है दूसरे अध्याय का दूसरा पद समाप्त है